डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी के हेड हैं और एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं और अभी इस वक्त वो माउंट आबू के खास ब्रह्मा कुमारी से में आए हुए हैं और उन्होंने सोचा कि कुछ युवाओं को लेकर हम लोग धर्म के ऊपर या रिलीजियस के ऊपर काम किया जाए रिसर्च किया जाए ताकि लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें हम दे सकें और जो धर्म के नाम पर या रिलीजियस के नाम पर जो कुछ गलतियाँ हो रही है उसको सुधारने की कहीं ना कहीं हम एक पहल कर सकते हैं इस रिसर्च के माध्यम से ये उनका एक सपना है ये उनका एक एम है बच्चों के साथ मिलकर वो काम करना चाहते हैं तो उसी रिसर्च वर्क में वो यहाँ पर आए हुए स्टडी करने के लिए तो हम भी उनका लाभ लेंगे आज इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से और आप सभी को भी डॉक्टर प्रताप पिंजानी का बहुत बहुत लाभ मिलेगा तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर प्रताप पिंजानी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ओम शांति जी जी अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगा की जैसे आप सोशोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले मैं चाहूंगा सोशोलॉजी बाद में लेकिन पहले हम सेल्फ को जानेंगे कि आप अपने बारे में बताइए मैं डॉक्टर प्रताप पिंजानी अभी वर्तमान में समाज के विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य करता हूँ ये तो सांसारिक परिचय है जी, जी और मेरा आंतरिक या आत्मिक परिचय जानने के लिए भी मैं यहाँ पे विज़िट किया हूँ और इसलिए मैंने एक प्लान किया था काफ़ी लंबे समय से मैं करीब दो तीन साल से मेरे यहाँ विचार आ रहा था लेकिन गवर्नमेंट की अपनी फॉर्मलिटीज़ होती हैं टूर को ले जाने की इस बार शायद अंकिता दीदी का बहुत सहयोग रहा और उनके मोटिवेशन से और मेरा खुद का मोटिवेशन है ही उन दोनों को मिला एक ये सक्सेस करने का कोशिश किया कि जो बच्चे हैं उनको रिलीजन के साथ जोड़ा जाए अभी हम देख रहे हैं कि अगर विश्व शांति की बात करें तो सारा विश्व अभी दुखों से उसमें दुखों की समस्याएं हैं बहुत सारी समस्याएं हैं और एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गई है जिसमें व्यक्ति की बहुत सारी एस्पायरेशन होती हैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो जीवन में दिन प्रतिदिन उसको स्ट्रेस रहता है टेंशन्स रहते हैं और अगर किसी व्यक्ति को टेंशन रहता है स्ट्रेस रहता है तो सीधा सीधा उसका प्रभाव मैं समझता हूँ कि उसके व्यवहार पर पढ़ पड़ता है और जब व्यवहार पर पढ़ पड़ता है तो उसका सीधा प्रभाव उसकी भूमिका पर पड़ता है और उसके सामाजिक संबंधों पर पड़ता है और जहाँ सामाजिक संबंधों पर प्रभाव होता है तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, से मैं ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ फैमिली कोर्ट्स में हम जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डाइवर्स केसेस फाइल हो रहे हैं तो मैं बच्चों में नए संस्कार आएँ उनको एक जीवन में दिशा प्राप्त हो आ, किसी रास्ते से वो भटक नहीं जाएं, गलत रास्तों पे नहीं चला जाएँ क्योंकि विश्व में हर जगह आपको हिंसा दिख रही है तो हम ये चाहते हैं कि मैं ये चाह रहा था कि मेरे जो युवा हैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं पीजी के स्टूडेंट्स हैं एक मेचोर स्टेज पर पहुँच चुके हैं तो जीवन में उनको सक्सेस प्राप्त हो और रिलीजन के साथ उनको जोड़ने के लिए एक दिशा प्राप्त हो ताकि जीवन में जो भी उद्देश्य उन्होंने निर्धारित कर रखे हैं उनको प्राप्ति होने में उनको थोड़ा सहयोग प्राप्त हो और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर मेरे जीवन में मैं किसी व्यक्ति को अगर दिशा दे पाया तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी जी डॉक्टर प्रताप जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपने साथ अपने आप को भी समझ रहे हैं और साथ में युवाओं को जो जिस तरह से आज उनकी एक विशेष समाज में एक भूमिका है तो उनको एक दिशा देने की कोशिश आप कर रहे हैं अगर आपके द्वारा कुछ इस तरह का काम हो तो आप अपने आप को भी धन्य मानेंगे ये आपने कहा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस तरह की सोच हम सभी की भी रहती है कि हम कहीं ना कहीं लोगों को या हमारे जो युवा साथी हैं उन सभी को एक अच्छे मार्ग पर ले जाएँ और उन्हें सशक्त भारत बनाने के लिए प्रेरणा दें ऐसी विचारधारा हम सभी के बीच में रहती है लेकिन फिर भी आज जो समय को देखते हुए वर्तमान चीज़ों को देखते हुए कहीं कही ना कहीं वो सपना ऐसा लगता है कि बहुत दूर है शायद होगा या नहीं होगा ऐसे असमंजस वाली जो सिचुएशन है आज के समय पर तो मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि वर्तमान समय में जो सिनारों है जिस तरह की बातें हम लोग देखते हैं न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं बहुत ही अनकम्फर्ट फील कराती हैं तो इसमें हम लोगों को कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकें हम लोग क्या क्या विचार करना है या किस तरह की सोच लेके हमको चलना पड़ेगा निश्चित रूप से यात्रा का उद्देश्य ये भी है मेरा कि किसी न किसी प्रकार से जो युवा मन है वो बहुत ज़्यादा भटक रहा है एक एकाग्रह उनके जीवन में आए और विशेष रूप से मैं जब पिछले पाँच छः सालों से ब्रह्मा कुमारी से विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों में मुझे वहाँ पे बुलाया जाता है तो मुझे लगा कि मेडिटेशन का जो ब्रह्मा कुमारी का एक तरीका है उससे बहुत एक तो आत्मिक शांति तो मिलती मिलती है और निश्चित रूप से एकाग्र मन होता है और किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए एकाग्र मन का होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैंने युवाओं को यहाँ पर विजिट करायात्रा कराई है कि जो अलग अलग विचार उनके आते हैं कहीं फ्यूचर को लेकर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है फिर हमारे आसपास का जो वातावरण हम देखते हैं बहुत एक दूषित वातावरण है और नए कम्युनिकेशन के जो मीन्स आ गए हैं आपके मोबाइल्स हैं आपके इंटरनेट हैं बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो निश्चित रूप से उनके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही जी, है जी। और इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने ब्रह्म कुमारी सेंटर का विजिट कराया है ताकि वो एकाग्र मन से अपना चिंतन कर सकें व्यक्ति स्वयं के बारे में जान पाए और समाज के बारे में जान पाए और साथ में स्टूडेंट्स को ये भी लगे कि के न केवल हमें सफलता प्राप्त करनी है बल्कि समाज में हमारी क्या भूमिका होगी एक मजबूत राष्ट्र के लिए अभी निश्चित रूप से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई आए हैं उन्होंने एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया है एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत को दिखाने का प्रयास किया है इसका मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूं कि मैं अभी यूरोप विजिट किया था Uh, किसी कॉन्फ्रेंस में जिसमें इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस थी और उसमें मेरा uh, एक पेपर था डिफाइनिंग हीलिंग एस्पेक्ट ऑफ स्परिचुअलिजम तो उसमें मैंने ये बात बताने का प्रयास भी किया था कि किस प्रकार से uh, जीवन में जो जटिलताएं आती जा रही हैं उसकी वजह से व्यक्ति इन मेडिटेशन कैंप्स को अटेंड कर रहा है लेकिन उसके बाद मैं जब यूरोप में गया तो यूरोप में भी बहुत ज़्यादा अशांति थी और भारत के बारे में जो पहले एक कंसेप्ट था भारत के बारे में जो सोच थी वो निश्चित रूप से नरेंद्र भाई के आने के बाद परिवर्तित हुई है जब हमने अपना परिचय एक इंडियन के रूप में लिया एक भारतीय के रूप में दिया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बहुत मजबूत लोग हैं आपका एक बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर है और आपकी जो इकनॉमी है वो बहुत मज़बूत स्ट्रांग इकनॉमी है तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा पहले जब मैं विज़िट किया तब ऐसा लगता था कि भारत के बारे में बहुत गलत अवधारणाएँ हैं तो वो अवधारणाएँ अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है और नरेंद्र भाई भी अपने युवाओं को कह रहे हैं कि राष्ट्र के विकास में उनका योगदान होना चाहिए मैं उनसे शायद बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और ब्रह्मकुमारी सेंटर से तो बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभावित हूँ इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे युवा मन को एक मैं दिशा दे सकूँ डॉक्टर प्रताप जी बात ही अच्छी बात आपने बताया वर्तमान समय में जिस तरह से जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में आपने अवगत कराया और इन्हीं चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ते हुए मैं एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का बात आपने बताया तो जैसे कि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है आजकल जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो ये हमारे लोगों तक कितना बेनिफिशियल है और कैसे इसको कितना टाइम लगेगा ये पूरी तरह से अपग्रेड होने में या सब तक पहुँचने में निश्चित रूप से कोई भी प्रयास किया जाता है कोई भी आप समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक समय लगता है और न केवल समय लगेगा बल्कि इसके साथ जो हमारे भारतीय हैं भारतीय भाई हैं उनमें राष्ट्र के प्रति डेडिकेशन देखना पड़ेगा उनको उनको डेडिकेट होना पड़ेगा राष्ट्र के प्रति और उनको कुछ त्याग करना पड़ेगा किसी भी राष्ट्र का विकास तब होता है जब उस राष्ट्र के नागरिक उसके प्रति अपना त्याग करें और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये एक प्रयास नरेंद्र भाई के द्वारा किया गया है इसमें कुछ समय ज़रूर लगेगा लेकिन हमें इसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए और ये माइंड पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि निश्चित रूप से जब हम परिवर्तन करेंगे तो उसका विरोध भी होगा उसके सपोर्ट में भी कुछ लोग आएंगे लेकिन हमें राष्ट्र को पहले सरोपरि रखते हुए उस राष्ट्र के त्याग के लिए अपने कार्य करने चाहिए और एक व्यवस्था में परिवर्तन होगा और उसके लिए एक पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि पेशेंस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और इसकी भी भारतीय विशेष रूप से भारतीय समाज में पेशेंस की बहुत ज़रूरत मैं समझता हूँ जो है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम किसी भी बदलाव को अगर देखना चाहते हैं पूरी तरह से संपूर्ण रूप से अगर बदलाव चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक सीमा तक हमको जो है पेशेंट रखना जरूरी है धैर्य रखना जरूरी है और धीरज रखना बहुत जरूरी है इसलिए कहते हैं कि धीरज धर्म मनवा धीरज धर्मवा तेरे सुख के दिन आए कि आए तो यानी जब तक हम लोग सुख की कामना करते हैं उसके लिए धीरज भी रखना पड़ेगा अगर धीरज नहीं और सुख की कामना करते हैं तो वो सुख नहीं वो दुख ही मिलेगा या तो आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आप सोशलॉजी या समाजशास्त्र को बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैं चाहूँगा कि समाज और संगीत के साथ एक तालमेल है तो संगीत के साथ आपका क्या तालमेल है संगीत के साथ इसके तो बारे में बताइए संगीत मेडिटेशन uh, जैसे मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर में आया मेडिटेशन निश्चित रूप से आ, आपकी आत्मा को पवित्र करता है एक सकारात्मक विचारों का प्रवाह करता है यूरोप में भी मैं इस बात को मैं मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इस बात को कहा कि संगीत भी एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है और संगीत के माध्यम से जब आप उस, उसके माध्यम से भी आप आध्यात्मिकता को टच कर सकते हैं नहीं। नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि संगीत बहुत सारी बुराइयों से भी हमें दूर करता है एकाग्र मन करता है और सफलता की एक बहुत बड़ी सीढ़ी के रूप में काम आ सकता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और वर्तमान समय में जिस तरह का परिवेश है और जिस तरह की चीजें हमारे बीच में आ रहे हैं कहीं ना कहीं हमें जो है संतुलित मन के लिए भी संगीत एक हमारा सपोर्टिव फैक्टर रहेगा जिससे हम अपना मन को संतुलित कर सकते हैं ए, और चल तुम की दुनिया से दिल भर गया ले अब कोई मेरे दिल बबी ही गया चल, चल जहाँ गम के मारे न हो। आशा के न कार नहाँ बन के मारे न हो, मार नशा के तार नशा के तारे बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की तली जल गई सब तो फिर से हरा हो गया दिल और चल आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम समाज शास्त्र के आज जो मुख्य उपदेश है इसका क्या थीम है उसके बारे में तो... समाजशास्त्र मुख्य रूप से हम ये मानते हैं कि सामाजिक संबंधों के अध्ययन के बारे में और न केवल सामाजिक संबंधों की बात करते हैं समाज में विभिन्न प्रकार की प्रथाएं विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हमारा क्या ट्रेडिशंस रहे हैं क्या हमारी संस्कृति रही है और उस संस्कृति में क्या परिवर्तन हो रहा है और वर्तमान या भविष्य में हमारे लिए समाज में क्या क्या चुनौतियां होंगी उन चुनौतियों का कैसे सामना किया जाएगा इन सब के संदर्भ में समाजशास्त्र में अध्ययन कराया जाता है और इसके साथ समाज कार्य के बारे में भी समाज कार्य में विद्यार्थियों की भूमिका समाज का सर्वांगीण विकास हो उसके बारे में समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता है अच्छा आप काफ़ी समय से समाज शास्त्र बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और खुद भी पढ़ रहे हैं तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा समाज शास्त्र में कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छा लगता है मुझे सबसे ज़्यादा समाज शास्त्र इस बात को प्रभावित करता है कि सामाजिक संबंधों में हमारी भूमिका किस प्रकार की हो एक विद्यार्थी किस प्रकार से अपने व्यवहार को करे समाज के रीति रिवाज और समाज की परंपराएं समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये अपने आप में एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि कोई भी सामाजिक व्यवस्था जो चलती है उसके लिए निश्चित प्रकार से कुछ नियम होते हैं कुछ रीतियां होती हैं और उन रीतियों के आधार पर ही समाज व्यवस्था चलती है और जिससे अगर ये रीति रिवाज और ये परम्पराएँ नहीं हो और सामाजिक व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण नहीं हो तो हमारी जितनी भी मूलभूत समाज की आवश्यकताएँ हैं वो उनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे उनको पूरा नहीं कर पाएंगे तो समाजशास्त्र का समाज के सर्वांगीण विकास में और न केवल समाज के सर्वागीण विकास की भौतिक विकास की बात करते हैं बल्कि परिवार और सामाजिक संबंधों में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान समाजशास्त्र कर रहता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि समाजशास्त्र में संबंधों का जो है मानव जो है एक विशेष प्राणी है जिसको कहते हैं उसमें प्रेम और शांति की ज़रूरत होती है और इन चीज़ों को आज के समय में जैसे समाजशास्त्र भी एक बहुत ही उपयोगी काम कर सकता है और परस्पर लोगों के बीच में जो अवधारणाएँ होती हैं मैं बड़ा छोटा ये जो चीज़ें हैं हमारे बीच में आ जाती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं एक समन्वय रूप से अगर हम देखना शुरू करते हैं शायद वो चीज़ें हमको फिर लाने के लिए जैसे आपने शुरुआत में ही कहा दिशा देने की ज़रूरत है और उनमें कहीं ना कहीं ये भी एक दिशा देने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम सब एक हैं इस यूनिटी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर कोई बहुत सारी जो समस्याएं हमको दिखाई दे रहे हैं वो शायद शून्य अवस्था में चली जाएगी क्योंकि हम लोग एक रूप में अगर चले जाएँगे एक दिशा में काम करना शुरू करेंगे हम सब एक हैं इस इस थीम को लेकर इस भावना को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा देखिए वो सपना भी अगर मैं क्रिएट करके विजुअलाइज करूँ भारत देश के सारे जनसमूह जो है एक साथ हो गए हैं और वो अपने भारत देश को लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर उठा रहे हैं सशक्त बना रहे हैं तो कितना अच्छा लगता है वो चीज़ें हमको दृश्य भी बड़ा सुंदर लगेगा और वो सिरमो और जैसे भारत पहले पूरा विश्व का गुरु था वो फिर से बनने के शुरू में एक कगार पर है और वो कुछ ही समय में बन जाएगा ऐसा सपना भी हम देख सकते हैं और इसके लिए समाज शास्त्र में जो बताया गया है उन सारी चीज़ों को हम अगर अपने साथ लेकर चले हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है और हम सब एक है इस भावनाओं को हमें आगे लाना है तो मैं चाहूँगा कि सामाजिक शास्त्र में जैसे कि सोशल वर्क भी कहते हैं समाज की सेवा जिसको कहेंगे हम लोग तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? कई एनजीओस होते हैं वो गवर्नमेंट के स्कीम के साथ मिलकर कुछ काम करते हैं और कई लोग इंडिविजुअल भी करते हैं जैसे रोटी है लाउंस है ये लोग कुछ चीज़ें जो है अपने आप ही करते हैं मिलजुल कर, अपने फ्रेंड सर्कल से समाज की जो सेवा करना है तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं क्या इसमें आपका रोल आप क्या बता सकते हैं निश्चित रूप से समाजशास्त्रियों का योगदान बहुत बड़ा योगदान रहता है आप जितनी भी फाइव ईयर्स प्लान्स होती हैं जी उसमें समाज की क्या आवश्यकताएं है उस पर सारा स्टडीज समाजशास्त्रियों के द्वारा किया जाता है और कोई भी कार्य स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहला देखा जाता है कि समाज की नीड क्या है अगर समाज की नीड के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो वो काम हो पाएगा और उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी अगर सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं है और उस काम को हम करते हैं तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं तो समाज का अपने आप में विभिन्न प्रकार के विकास की योजनाओं में अपना एक काम होता है जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं बड़े बड़े डैम्स बनते हैं तो समाजशास्त्री शास्त्री वहाँ ये बताते हैं कि वहाँ क्या क्या समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं का क्या हल होगा और इसलिए रीहेबिलिटेशन के लिए समाजशास्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान लिया जाता है तो निश्चित रूप से जब हम समाज का विकास करना चाहते हैं तो समाज अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं आज एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए कि किस तरह से कुछ काम आपने किया हो इस अंतराल में अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर या फिर किसी एनजीओ के साथ मिलकर कोई ऐसा थीम प्रैक्टिकल में आप किया हो तो उसके बारे में बताइए निश्चित रूप से नरेंद्र भाई का एक स्वच्छ भारत की परिकल्पना है और उसमें कुछ सरकार के निर्देश हैं कुछ विभाग के जो साथी हैं हमारी उनकी भी भावनाएं होती हैं कि कुछ न कुछ हमारा योगदान समाज में होना चाहिए और इसीलिए हमारे जितनी भी आसपास की कच्ची बस्तियां हैं उनको हम जो है उसमें से हर साल एक कच्ची बस्ती को एडॉप्ट करते हैं और उसमें अभी जैसे स्वच्छ भारत की योजना थी तो उसमें सफाई के बारे में विभिन्न बातें बताई गई कि किस प्रकार से आपका जीवन होना चाहिए और सफाई का आपके जीवन में क्या योगदान होगा किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेगा इसके बारे में अवेयरनेस कैंप हमारे द्वारा रेगुलर किए जाते हैं और इस हर हर बार एक अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट्स को हम लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए किसी पर्टिकुलर एक बस्ती को एक विलेज को अडॉप्ट करते हैं और अजमेर का जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो राजकीय मादले समाज शास्त्र का जो विभाग है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है और अभी मैं जो कैंप लेके आया हूँ उसमें भी जो कुछ हमारे बच्चे हैं वो कच्ची बस्तियों से हैं क्योंकि उस समाज को हमें लगता है कि राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है उनका भी एक योगदान हो और किसी भी समाज परिवार और राष्ट्र का विकास तब होता है जब उसकी समस्त धाराएं एक साथ मिल जाती हैं तो समस्त लोग जब मिलकर प्रयास करेंगे सब लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र का विकास होगा बहुत ही अच्छा कार्य आपने किया जैसे कि कच्ची बस्ती वालों को आपने स्वच्छता के बारे में जानकारी दिया और समय समय पर आप इस तरह का जो है अभियान को चलाते हैं अपने बच्चों के साथ मिलके और बच्चों को भी प्रैक्टिकल जब नॉलेज मिल जाता है तो वो अपने सोसाइटी में जब जाएंगे तो उन चीज़ों को ज़रूर वो करना चाहेंगे कि हमने स्कूल लाइफ में ये किया था तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी करना है तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपका जीवन का जो जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि आप विदेश भी गए थे अपने इस सोशोलॉजी को एक पेपर आप सबमिट करने के लिए तो ऐसे कहाँ कहाँ आपका पूरे भारतवर्ष में घूमना हुआ और कौन सी ऐसी जगह जो बहुत ही आकर्षण आपको करती है उसके बारे में बताइए समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं विभिन्न प्रकार की जो हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स होती हैं जी वहाँ पर मैं लगभग विजिट करता रहता हूँ और समाज को क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ मैं और क्लोजली ऑब्ज़र्व करने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कई सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हम देख पाते हैं अगर हम साधारण सा ऑब्ज़र्वेशन करें तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी आ, मैं विशेष रूप से दो बातें बताऊंगा कि किस प्रकार से समाज का योगदान होता है जापान का 2014 योकोहामा में, में मेरा आ, एक पेपर था और मैं वहाँ विजिट कर रहा था मैं होटल से निकल के मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा था मेरे आगे आगे एक बहुत बुज़ुर्ग लेडी थी मैं समझता हूँ 80-90 साल की होगी वो वापस आगे चल रही थी और थोड़ी देर बाद पीछे लौटी मैं जो है तो मैंने देखा कि वहाँ पे वो सड़क पे एक नट बोल्ट पड़ा हुआ था और उसने उसको उठाया और उसको डस्टबिन के अंदर डाला मेरे को पूरा जापान में कहीं भी गंदगी नहीं दिखी तो वहाँ की स्वच्छता में हर नागरिक का अपना योगदान है दूसरी विशेष बात ये लगी कि वहाँ के लोग इतने सिविल हैं इतना सिविल सेंस है और इतने हेल्पिंग नेचर के हैं मैं वर्ल्ड में मैंने जापान जैसा उदाहरण कहीं नहीं देखा हम लोग किसी भी रेलवे स्टेशन को जाते थे तो वहाँ की उनकी लैंग्वेज जो होती थी वो पिक्टोरियल लैंग्वेज होती थी वो हमें समझ में नहीं आती थी तो हमारे को जैपनीज़ जो है जिस स्टेशन पे जा रहे हैं कई बार हमें नेक्स्ट स्टेशन तक छोड़ के और जाते थे तो मतलब मुझे लगा कि कितना देखो आप कितना सहयोग है कितना पेशेंस है बिल्कुल साइलेंस रहता है और हर जगह उन्होंने लिख रखा था कि वई लव साइलेंस बिल्कुल शांति बनी हुई थी और लोग एक दूसरे को ज़बरदस्त कोऑपरेट कर रहे थे मैं समझता हूँ अगर इस राष्ट्र के नागरिकों में वहाँ से कुछ परसेंट भी बातें आ जाएं कुछ भावनाएं आ जाएं तो इस राष्ट्र का निश्चित रूप से विकास हो पाएगा जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जापान में जो शांति है और जो कॉपरेटिव नेचर है वो आपको बहुत प्रभावित किया है और आप ये भी कह रहे हैं कि उसमें से कुछ अगर परसेंटेज में हमारे भारत देश में आ जाए तो भारत देश का विकास निश्चित रूप से बहुत जल्दी हो सकता है डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी अच्छी बातें आपने सोशोलॉजी के बारे में बताया समाज के बारे में बताया और मैं आशा करता हूं कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी पसंद आया होगा आपकी बातें कहीं ना कहीं जो बातें आपको अच्छी लगी हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन बातों को प्रैक्टिकल में अपने परिवार में अपने सोसाइटी में इम्पलीमेंट करें ऐसी शुभ के साथ और जाते, जाते जाते जैसे कि आपने संगीत के साथ अपने आप को जोड़ने का एक प्रयास किया है तो संगीत में कौन सा एक गीत जो आपको अच्छा लगता है उस गीत का एक लाइन जरूर गुनगुनाते हुए एक गीत जो है गाना चाहूँगा यहाँ बहुत मुझे प्रभावित करता है और व्यना कॉन्फ्रेंस में भी मैंने इस गाने को राष्ट्रभक्ति के गाने को गाया था ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आब तू ही मेरी जा मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तेरे दामन से जो आप सलाम चूम लो मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बा ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आपने डॉक्टर प्रताप पिंजानी की बातें भी सुनी और उन्होंने जो देशभक्ति का जो गीत सुनाया वो भी आपने सुना तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि देशभक्ति हमारे मन में रहे हमारे दिल में रहे तो हम देश के लिए समर्पित हो सकते हैं कुर्बान हो सकते हैं तो इस भावना को लेकर भी हम लोग चलते हैं तो हम अपने भारत देश को जिस दिशा में ले जाना चाहिए उस दिशा में ले जा सकते हैं तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत सारी खुशियों के साथ हमें दीजिए इजाज़त मुझे और डॉक्टर प्रताप पिंजानी को अगले में कुछ नई बातें लेकर हम फिर हाजिर होंगे आप सुना है रेडियो माध्यम नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कते रहो मेरे <Gülüyor> बिछड़े <Gülüyor> जितना याद आता है मुझको उतना तड़ पाता है तू तुझ पे दिल कुर्बान